प्रश्नोत्तर रत्न मालिका श्री शंकराचार्य किम गहनम योना स्त्रीचरितुरुख असंतोष किघव अधम अधमतो याचा प्रश्न सबसे गहन वस्तु क्या है उत्तर स्त्री का चरित प्रश्न चतुर कुशल व्यक्ति कौन है उत्तर जो स्त्री के प्रभाव से खंडित नहीं हुआ है प्रश्न दुख क्या है उत्तर असंतोष ही दुख है प्रश्न लघुता छोटापन क्या है उत्तर अधम व्यक्तियों से याचना करना लघुता है किम जीवितम अनवध्यम किम जाड्यम पाठ अभ्यासः को जागरति विवेकी का निद्रा मूढ़ता जनता प्रश्न आदर्श जीवन क्या है उत्तर निष्पाप रहना ही आदर्श जीवन है प्रश्न जड़ता क्या है उत्तर पढ़े सुने हुए विषयों को अभ्यास में न लाना प्रश्न जागता कौन है उत्तर विवेकी व्यक्ति सदैव जागृत रहता है प्रश्न निद्रा क्या है उत्तर जीव की मूर्खता संसारीपना ही निद्रा है नलिनी दलगत जलवत्तरलम जलवत्म यौवन धनम चा कथ है किरण साम सजना प्रश्न कमल के पत्ते पर स्थित जल के समान अस्थिर कौन है उत्तर यौवन धन और आयु प्रश्न चंद्रमा की किरणों के समान शीतल कौन है उत्तर सज्जन व्यक्ति ही चंद्रमा की किरणों के समान शीतल है को नरक पर सौख्यम सर्वसंग विरती किम सत्यम भूतहित प्रिय च किम प्राणीना प्रश्न नरक क्या है उत्तर पराधीनता ही नरक है प्रश्न सुख क्या है उत्तर सभी विषयों से वैराग्य सुख है प्रश्न सत्य क्या है उत्तर सभी प्राणियों का हित ही सत्य है प्रश्न सभी प्राणियों को प्रिय क्या है उत्तर प्राण सभी को प्रिय है को अनर्थ फलो मानह का सुखदासाधु जन मैत्री सर्व अभ्यसन विनाशे को दक्ष सर्वथा त्यागी प्रश्न अनर्थ फलकारी क्या है उत्तर मान अभिमान अनिष्ट कारक है प्रश्न सुख देने वाली वस्तु क्या है उत्तर साधु सज्जनों की संगति सुखदायक है प्रश्न सर्व प्रकार के कामादि व्यसनों को नाश करने में कौन निपुण है उत्तर जिसने सब विषयों का त्याग किया है किम मरण मूर्खत्व किसरे दत्तम आमरणा किम शल्यम प्रक्षमत पापम प्रश्न मृत्यु क्या है उत्तर मूर्खता ही मृत्यु है प्रश्न बहुमूल्य वस्तु क्या है उत्तर उचित अवसर पर उचित व्यक्ति को दी गई वस्तु अमूल्य है प्रश्न मृत्यु पर्यंत शूल की तरह चुभने वाला दुख देने वाला क्या है उत्तर छिपकर किया हुआ पाप कर्म कुत्रा यत्नो विद्याभ्या अवधीरण क्वा कार्यालय परम धनेशु प्रश्न प्रयत्न कहा करना चाहिए उत्तर विद्या अभ्यास अच्छी औषधि और दान के लिए प्रयत्न करना चाहिए प्रश्न उपेक्षा कहाँ करनी चाहिए उत्तर दुष्ट मनुष्यों में पर और परधन में उपेक्षा का भाव रखना चाहिए